भोगता है इसके लिए और प्रमाण दिया रहे संहत्य सूत्र पर विचार हो गया था तदित चित्त असंख्ये चित्री चित्रीकृत अथम परस्य भोगाप वर्ग न स्वाथम सहत्यकारिवाद वह यह जो चित्त है वो असंख्यय वासनाओं के द्वारा विचित्र भाव प्राप्त हुआ है सिर्फ भी वह दूसरे के लिए ही होता है अपने लिए नहीं कर रहे हैं परस्य भोग अपवर्ग आतम पर दूसरे का भोग के लिए है या दूसरे के अपवर्ग के लिए होता है अपने लिए स्वार्थ अपने कोई प्रयोजन के लिए नहीं है क्यों सौहत्यकारी होने से संघात होने के नाते है जैसे तो साहत्य कार्य ना, ना न स्वार्थे नवितव्यम क्यों साहत्य कार्य चित्त होने के नाते वह अपने लिए कभी हो नहीं सकता है न सुख चित्तम सुखार्थम सुखागार वृत्ति से चित्त सुख के लिए भी नहीं हो सकता अपने लिए भी नहीं हो सकता न ज्ञान तम, ज्ञान ज्ञान विज्ञान के लिए नहीं होता है वो भयम अपने दोनों एक दूसरे के लिए होता है भोग भोग के लिए नहीं मतलब अपवर्ग विशिक्षित अपवर्ग के लिए नहीं होता या चित्त का ना अपना कोई भोग है ना अपवर्ग है वास्तव तो में सत्य इस पुरुष के लिए होता है वो तो भयम अपी तो तो पर आत्मय सर्वम प्रियं भवती इसलिए बार बार लड़ने के मैं कहा ये कोई वस्तु अप्रिय नहीं होती पत्यु काम आती न प्रियवती आत्मस्तु काम आय पथि तो वही यहाँ दूसरे शब्द और भी ोगे नपवर्गेन अर्थवान पुरुष सर जिस भोग से या अपवर्ग के द्वारा अपने प्रयोजन सिद्ध हो गया ऐसे मानने वाला प्रयोजन वाला कुछ दूसरा है जो पुरुष उसी को यहाँ पर पर सब से कह दिया गया और वह पर सामान्य मात्र भी नहीं होता न परा सामान्य मात्र यू किंचित पर सामान्य मात्र स्वरूप उदाहरेत वैनाशिका सर्वं वैनाशिकारी प्राप्त में और वो जो अन्य वैनाशिकादी बीमा जो बहुत ज्यादा लोग हैं वे लोग जो कहते हैं किंचित पर नाम का वस्तु मानते हैं इन्हें सामान्य मानते हैं उसका कोई विशेष स्वरूप नहीं है सामान्य मात्र जो मान रहे हैं स्वरूपे न उदाहरण तो स्वरूप से केवल कथन करते हैं आलय विज्ञान नाम वो आलय विज्ञान का स्वरूप कथन क्या है वो सामान्य रूप होता है विज्ञान के सामान्य स्वरूप का नाम आल विज्ञान ऐसे कर इन ऐसा कहने से काम बनता नहीं जो तादृश विज्ञान है वो भी दूसरे के लिए होता है सामान्य है वो भी दूसरे के लिए विशेष है वो भी दूसरे लकड़ी है सामान्य वो भी दूसरे के, के चौखट बन गया है वो भी दूसरे के लुहा है सामान्य पड़ा है तो भी दूसरे के लिए हो और उसको विशेष बना दिया आपने दरवाजा वगैरह बना दिया बेल्डिंग वगैरह करके विशेष बन जाता क्या अपने लिए हो जाएगा वो नहीं वो भी दूसरे के लिए अभी चाहे विशेष रूप हो चाहे सामान्य रूप हो किसी भी वस्तु का सामान्य विशेष रूप की आप कल्पना करते हैं तो निश्चित वस्तु अवश्य दूसरे के लिए होता है यही दुनिया में प्रसिद्ध है अति वो वैनाशिक बौद्धादी परिकल्पित जो सामान्य आकार आल विज्ञान विशेष आकार प्रवृत्ति विज्ञान दोनों के दोनों ही सौहत्य कार्य होने के नाते वह भी उनसे भिन्न किसी अन्य नित्य स्थायी तत्व के लिए होनी चाहिए ऐसी होता है परार्थम व्यवस्था ये तो सब परो विशेष और जो पर है जो दूसरा जो अपने आप को अर्थवान मान रहा है जिस अर्थ के लिए आप विद्यार्थी बने हुए आपका अर्थ क्या है विद्यार भी अर्थ के लिए आप लगे हुए हो इसी प्रकार से कोई मोक्षार्थी है कोई सुखार्थी है कोई दुखार्थी भी होते है दुनिया में अल्लभ सभी दुखारती ही है लेकिन अपने आप कल नहीं है लोगों को अपने आपको सुखार्थी मानते हैं सुखार्थी कोई नहीं संसार में सब दुखार्थी दुखी तो मिल रहा है उनको इसीलिए किसी का कोई नहीं यार विद्यार्थी कितने होंगे एक तो होंगे बाकी सब अविद्यार्थी आरती अविद्यार्थी विद्या का अर्थ ये सब चाहते माया चाहते माया चाहने का मतलब क्या अरे मठ मंदिर चाह रहा है गद्दी चाहता है धन दौलत चाह रहा है, चा है। मैंने अविद्या का हुआ हो जो पढ़ना इतना किस लिए अविद्या के लिए पढ़ रहे हैं, सब अविद्या के अर्थरे आप क्या मानते हैं विद्या के अर्थ यही होता है संसार विशेषता सब उल्टा काम है ग्रहण को उल्टा हो जाता है अपने आप को आप आदमी समझ रहे हो और अंदर से देखो तो पशु है कौन मानता है इस बात को लेते कोई नहीं मानता नहीं हम आदमी है नहीं देखते वो क्या डांटते कहे डांटते तो पशु है तो डांट देगा क्या नहीं देखता हम आदमी बोलते हमको पशु बोलते हो नहीं वो तुम तो भाई आकार पर कर पकड़ रहे मनुष्य रूपे ने मृगास्तरण इसलिए साक्तरकारों ने वर्णन किया सभी मामलों में यही हाल है विपरीत दिखता है होता कुछ और है, यहाँ भी वही हाल हो रखा है वो जो चित्त था वो जड़ है वास्तव है उसको आपने नाम रख चित्त और भ्रांति में पड़ गई आत्मा है वही क्षणिक जैसे विज्ञान है वही क्षणिक है जैसे भ्रांतिया होंगे ये तो शोक करो विशेषा स सा न साहत्यकारी जो पर है जो दूसरा यहाँ जो विशेष अर्थवान्य वास्तव में मोक्षार्थी आत्मार्थ स्वरूपार्थी है जो वह साहत्यकारी नहीं है वही पुरुष है उसको माने बिना मोक्ष व्यवस्था बन नहीं सकती ठीक प्रासंगिक दस सूत्रों में लंबा चौड़ा विचार पंद्रवा सूत्र से शुरू करके इस चौबीसवें सूत्र तक दस सूत्रों में पुरुष को सिद्ध करने के लिए प्रयास किया चित से भिन्न पुरुष है विषय से भिन्न पुरुष है इंद्रियों से भिन्न पुरुष है इन बातों को सिद्ध करने के विभिन्न प्रकार के चारवा को कहीं लिया कहीं न्याय को कहीं बौद्ध को है ना, बौद्ध में भी अनेक प्रकार के लोगों को शराब का खंडन करके ये सिद्ध कर दिया विषयों से भिन्न आत्मा है इंद्रियों से भिन्न आत्मा है चित्ता अंत से भिन्न आत्मा है क्षनिक समस्त प्रकार के परिकल्पित तथा कथित दूसरों के द्वारा तत्व तो तो आत्माएं है जो हैं, जिसे गुणवान आत्मा कोई मान रहा है सगुण आत्मा मान रहा है कोई सक्रिय आत्मा भी मान लेता है आत्मा में कर्तृ दो दोनों मान रहा है इत्यादि इत्यादि मानने वाले सभी का खंडन करता हुआ निर्गुण निरागार निर्विशेष स्वर वाला पुरुष असाहत्यकारी रूप पुरुष को सिद्ध कर दिया है अब इस पुरुष का अनुभव करने का आधिकारिक और योग का अधिकारी का लक्षण इस बताया जाए योग का अधिकारी यद्य बता चुके हैं पहले विक्षिप्त चित्त वाले होंगे जो एकाग्र चाहे निरुद्ध चित्त वाले ही इसके अधिकारी हैं। होंगे योग के अधिकारी तो विक्षिप्त तो एकाग्र निरुद्ध चित्त वाले भले ही हों पुरुष के स्वरूपार्थी पुरुष के स्वरूप का अनुभव करने के लिए मोक्षार्थी है समाधि का असम समाधि का जो अधिकारी है वह कौन होगा विशेषदर्शि आत्म भाव भावनावृत्ति प्रासिक सामप्य अधुना कैवल्यम निपयित तद योग्यम अह विशेषदर्शिम भाव भावनावृत्ति जो दर्शी होता है वह दर्शी क्या है विवेक ख्या ये प्रकृति है और यह पुरुष है चित्त है या पुरुष इस भेद को समझने की क्षमता वह विशेषदर्शी उस विशेषदर्शी योगी के प्रति आत्मभाव की भावना आत्मभाव संबंधी जो भावना है आत्मा ने क्या इस शरीर आत्मा को लेकर जो चिंता है मैं कहा से आया मैं क्यों आया हुँ? मैं कब तक रहूंगा अब क्या कर रहा हूँ पीछे क्या कराया आगे क्या करूंगा अगला जन क्या होगा क्या नहीं होगा इत्यादि प्रकार की चिंताएं उनको क्या कहते हैं, आत्मसम्बी भाव उत्पत्ति आदि की भावना आत्मभाव भावना उन सब का क्या होता है ते हैं विनिवृत्ति ही सब नष्ट हो जाएगा बार बार पूर्व में विचार आ चुके हैं पौरुषेय प्रत्यय है ना और अपौरुषेय प्रत्यय हो जाए अपौ नहीं विवेक ख्याति वगैरह इसलिए दूसरे शब्दों में ख्याति शब से बोला जाए तो विवेक ख्याति और पुरुष ख्या पुरुष ख्याति होना मोक्ष है विवेक ख्याति होना उसका साधन मात्र ख्याति करके जब व्यक्ति पुरुष ख्याति की ओर बढ़ता है तो इस आत्त भाव की भावना उसकी वृद्धि जाती है ये अनुमान कैसे करूं? ये पता कैसे चलेगा करते दृष्टा समझाते यथाप्र ऋषि तृणाकुर से उद्देदे नीच सत्ता अनुमत है जैसा वर्षा ऋतु में घास उग रहा है पौधे उग रहे हैं उसकी आदर प्राप्त क्या अनुमान करते हैं जरूर इस घास आदि का बीज यहाँ विद्यमान था यदि ना होता तो उगता कैसे कदम भ्रवृषि तृण अंकुरस्य उद्भेदेन तक की बीज सत्ता तृण अंकुर के बीच के सत्ता का अनुमान करते है यहाँ तथा विशेषदर्शी का अनुमान किया जा कौन विशेष दर्शी है कौन है। देखो आपको अपने आप पर देख लेना ध्यान करके अभी कि अनुमान कर लेना तो विशेष दर्शी हो कि अविशेष दर्शी हो। कैसे अनुमान होता है मोक्ष मार्ग श्रवणिन योम हर्षास्त्र पातो दृश्यते तत्राप्यस्त विशेष दर्शन बीज अपर्ग भागे कर्म कर्मा, कर्मा भी अभिनर्वर्तित अनु जब मोक्षास्त्र संबंधी विचार सुनने को मिलता है उसका मनन होने लगता है व्यक्ति की हृदय के भावना जगती है उसको लगता है कि भाई इतने दिनों से मैं ऐसा ही हूं और कब तक ऐसा रहूंगा अनेक जन्म से यह हालत बीत जाए और और चित्र जन्म देनी पड़ेगी क्या वो घबराएगा दुखी होएगा, रोएगा भ्रम हर्ष भी होगा कभी तो हरे भाई भ्रम सुन बड़ा आनंदित हो जाता है बड़ा खुश हो जाता है मैं कभी इसको अनुभव करूंगा अभी सुनी रहा हूं ना तो अनुभव कब करूंगा इसको एक जिज्ञास उसके अंदर जगती है उसे ये रोम हर्ष भी हो सकता है अश्रु पात भी होते हैं। ऐसा अनेकों अंदर के अंदर या अनुभव में आता है जब उसकी अनुभूति के लिए आपके अंदर एक भूख जगती है नहीं जग रही है तो समझो अभी हम बहुत बड़े अगड़े पशु है भैंस भैंस कोई फर्क नहीं पड़ता ठंडी का दिन बारिश हो रहा है नंगा खड़ा रहता है <laughs> कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई तो कौन कपड़ा उड़वा रहा है कोई चादर नहीं उड़वाता है न कुछ नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता थित्रा भी सुनाओ आप तो और आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका बार लाभ भी उस बहन से घटिया है <laughs> मानना पड़ेगा तुम्हारा ना मान तुम्हारी मर्जी मा है यह तो मानना पड़ेगा कि भाई असर कर नहीं रहा है इसका मतलब अभी बहुत गड़बड़ घटा रहा, रहा है बहुत मल भरा पड़ा है इसलिए कोई असर नहीं करता बल्कि कहीं तो ये बोलते अरे महाराज जी का स्वभाव है बोलते हैं उनको बोल ले तो हमें जो करना है वो हमें करना अपनी तो पूछतेढ़ ही रहेगी उसकी अच्छी भी नहीं हो सकती है। ऐसे भी बहुत है। तो कहते हैं ये अनुमान किया जा सकता है तत्व विशेष दर्शन बीज ऐसे पुरुष में ही ऐसे साधक में ही विशेष दर्शन का बीज विद्यमान है ऐसा अनुमान किया जा सकता है अपर्ग भाग विशेष दर्शन बीज कर्मा कर्म अभिनवर्तित कर्म से क्या ना? है नमनियम आदि यमनियम प्राणायाम प्रत्याप धारणा ध्यान आदि का अभ्यास के द्वारा वो निष्पादित हो विशेष दर्शन की योग्यता रूपी बीच जो अपवर्ग को प्रदान करने का सामर्थ्य है वह उसके अंदर विद्यमान है ऐसा अपन अनुमान कर सकते ऐसे जो विशेष दर्शी होता है अमोक्ष भागी जो होता है उसके अंदर आत्मभाव की भावना जो स्वाभाविक चली आई हुई जो स्वाभाविक की प्रवृत्ते यभाव आदिदम उ उस व्यक्ति के अंदर विशेष दर्शन अलग कर दिया तस्य तत्मभाव भावना स्वाभाविक प्रवृत्त है ये अभाव आ जिसके अंदर ये जिस विशेष दर्शन के ये बीज का अभाव हो चुका है जिस व्यक्ति के अंदर विशेष दर्शन के बीज का अभाव है उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा आत्मभाव के भावना पे जो स्वाभाविक प्रवृति है वो चलती रहेगी यही हमेशा सोचते रहेगा का कहाँ से मार्टाल आएगा कैसे गाड़ी चलेगी हमारा कैसे धंधा बनेगा चौबीस घंटा मोक्ष चिंतन नहीं आप चिंतन नहीं बल बाहि चिंतन भी लगा रहेगा उसके बारे में कहा स्वभाव मुक्त दोषा ये पूर्वपक्षे पूर्व रुचि भवती अरुचिष निर्णयी भवती स्वभावम मुक्त स्वभाव को त्याग कर दोष के वजह जिन लोगों के अंदर पूर्व पक्ष है मोक्ष का विरोधी पक्ष अर्थात नास्तिक की बुद्धि हो जाता है धर्म कर कुछ नहीं रखा है सांस कुछ रखा छलो कपो धोखा दो ठगो झूठ बोलो किसी तरह से कमाओ और मौज करो नास्तिक की बुद्धि बढ़ती जाती है चाहे वो लाल में हो चाहे पीला में हो चाहे खाला में हो चाहे सफेद में हो चाहे सो लूट पहनता हो कोई फर्क नहीं जिसके अंदर अपने स्वरूप का स्वभाव जो विशुद्ध अंत का स्वभाव है अंत का भी स्वभाव क्या सात्विकता है उसे छोड़ करके सात्विक आवरण कर दिया रजगुण के द्वारा और तमुन को अगर प्रवृत्त होने का जो स्वभाव बना हुआ है अपने असली स्वभाव को छोड़ करके अपना असली स्वभाव चित्त का भी क्या है सातव कल भागवत पर चर्चा हो रही थी कि चित्त का स्वभाव सात्विक जो शतुन का कार्य है ना सारी इंद्रिया क्या है सत्वगुण के ही कार्य है लेकिन करके आ रहे हैं सब रजगुण का काम हो रहे हैं तंग का कार्य कर रहे इंद्रिया अर्थात वे इंद्रिया और अपना अपने स्वभावता सत्व को मुक्तवा दोषा अपनी अविद्या वासना आदि मल के कारण से पूर्व पक्षी अभिचित अध्यात्म तो साधन का पूर्व पक्ष होता विरोधी पक्ष होता नास्तिक क्या भोगवाद में ही रुचि होती है अरुचिष निर्णय निर्णय बने तत्वज्ञान सिद्धांत तो, अध्यात्म तो ज्ञान के दर्शन जो के प्रति उसके अंदर अरुचि बनी रहती इस प्रकार से कहा गया लेकिन तत्व जिसमें आत्मभाव भावना का यह अभिनय जो विशेष दृश्य होता है उस पुरुष में एकदशी आत्मभाव की भावना नहीं होती क्या है आत्मभाव की भावना यदि यद्यपि इसके व्याख्या पहले कर चुके हैं प्रथम पाद के उनचालीसवा सूत्रों में वन में विचार हो चुका है दो बार अभी नहीं मात्र इसलिए करके दिखा रहे हैं कैसा होता है ओ अहम आसम उसके मन में आता है मैं कौन था कदा था की था अब आदमी कैसे हो गया है? मैं कैसे था मैं कौन था कथम हम मैं कैसे था किन ये सब क्या है मेरे सामने किस प्रकार के बने हुए हैं? है हु? कथम स्वचिदम के भविष्यमा मैं फिर क्या होऊंगा कथम भविष्यमा में किस प्रकार का होऊंगा इस प्रकार इस प्रकार का जो चिंता है जो विचार है बारम्बार भीतरी भीतर जो सता रहा है उसी का नाम आप भाव की भावना सात विशेष दर्शनो निवर्त है वो ये जो चीजें है विशेष जो दर्शी उसने विवेक ख्याति जिसके अंदर जग चुका है उस विशेष दृश्य में वो जो मोक्षार्थी है वास्तव में जिसके मोक्ष छात्र श्रवण मात्र से ही अंग पुलकित हो रहे हैं आनंद आश्रो टपकते हो है? रोम हर्ष अभिरो हो। व्यक्ति के लिए तक्यसंस्वर्थ तक्यसंस्वर्थ है संस्मृत्य संस्मृत्य रोम हर्षो बिचा गीता को श्रवण करने से आनंद होने गदगद हो जाए आदमी तो समझो कि अब गीता उसके दिल में उतर रहा है थोड़ा सा हृदय में उतर रहा है और पाठ किया सुना और सुनाया लेकिन अंदर के पत्थर का पत्थर पीला कुछ नहीं कोई फायदा नहीं इसलिए गति वो वास्तव में लोगों को ये कौन संजय कर रहा है वो बात को सुन करके मेरा कुछ बार बार रोंगट खड़े हो जा रहे हैं स्मरण करता हूँ तो रोंगट खड़े हो जाते ऐसा अद्भुत ज्ञान की क्षमता भर ऐसे अद्भुत ज्ञान है खोपड़े क्यूं बह जा रहा है कोई फायदा नहीं होता कोई असर नहीं होता है बड़ा आश्चर्य पता लगता है ना अधिकारित्व तो हयिया इसलिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है गुरु जी बार बार सूत्र को बोला करते थे हमारे देते हैं देख लो तुम क्या हो अपने आप हाँ को देखो है नाटक करना नहीं रोमहर्ष का हाँ। जान बुझके तुम कहीं मेचे लगा लोगे आँख रोने लगोगे कहते ये नहीं कच्छा इसे मत हैं आंख भी खराब हो जाएगा बेकार था जो ठीक है हो होगी बिगाड़ लो तो भावना से हृदय से स्वतः होना चाहिए तो इसलिए कहते हैं सातु इधर भाव की भावना ये विषय दर्शिका कुतः क्यों कहते चित्त विचित्र परिणाम की ये विचित्र परिणाम जब चित्त अपनी असलियत की ओर आने लगता है ना तो बहुत खुश हो जाता है जैसे बच्चा को शुरू शुरू में स्कूल भेजते हैं ना वो घर से निकला नहीं चाहता बड़ा जबरदस्ती है बाप पकड़ के रोते पेटते लेते हुए खाने ले जाते हैं अच्छा घर छोड़ देते हैं वहां से तो क्या होता है स्कूल वाले घंटी बजा दिया जाओ घर वो छोड़ दिया इतना खुश होता है वो खूब नाचते कूदते कूदते सामने सामते कहीं हम घर लौट रहे हैं घर जाने मिल गया तो मेरे मास्टरों की टक्कर छूट गया क्या खुश हो जाओ वो ऐसे कर दिया जब घर से निकला है बड़ा दुखी है। वापस लौटेगा अपने स्वरूप में वह तो सुखी होता है कदम इसी क्यों चित्त से ऐसे विचित्र परिणाम पुरुष तो विद्याया विद्याम पुरुष तो क्या है चित्त में तो भले ही विचित्र परिणाम होते रहता है लेकिन पुरुष तो यदि अविद्या न होवे शुद्ध है चित्त धर्म में अपरा वह शुद्ध रहता है और चित्त के किसी भी धर्म से उसका तो कोई संबंध नहीं होता तत्व तो आत्मभाव भावना कुशल से निवृत्त है इसी कारण से इस कुशल पुरुष के आत्मभाव की भावनाएं उससे निवृत्त हो जाते हैं ऐसे पूर्व जन्म कृत सुकृत परिपाक तत्व जिज्ञासा जात सोधिकारी भाव भाने का तात्पर्य है जिसके पूर्व जन्म जन्मांतरोकृत का परिणाम होने लगता है तब तत्व जिज्ञास उत्पन्न होती है जो वही वास्तव में अधिकारी होता है मोक्ष का ये सिद्ध हुआ मैं ऐसी भावना इस श्लोक बड़ा सुंदर कहते हैं कि भुक्तम यथानं कुक्षस्थम आत्म मनते पूर्ण हंका कवलितम विश्व योगीश्वर स्त जैसे आप रोटी पानी खा लेते हो यथा अन्न भुक्तम भुक्तम यथान्न आत्मत्य रीवा गुप्त जो अन्न है कुक्षी में जब पहुंच गया आप क्या मानते हो अपने आप अपने आप से उसको अभिन्न रूप में स्वीकार कर लेते मैं करके बैठा है अभी मैं अलग हूँ पेट में रोटी अलग है ऐसा नहीं होता वो आत्मभाव से जीभूत हो जाता है ना तुम तो जो इदम था पहले उसको आप ममो करके स्वीकार करते हो फिर ममो जो उसको अहम के स्वीकार कर लेते हो जो पेट में बैठ जाता है लेकिन गड़बड़ करता है तो फिर आप उसको पुनः दम में डाल देते हो तो तुरंत नाराज हो जाते हो गोली खारी खा करके निकाल दो, भर गड़बड़ कर रहा है गैस बना रहा है ये बना रहा है वो बना रहा है कोई उल्टी करके निकाल देता है कोई नीचे से निकाल देता विष्णु को प्रख्यान करके नहीं तो अहम भाव से बड़ा प्रेम से संभाले ही है तो अहम तया का तीसरे भुक्तम यथान्दम खाया वन जिस प्रकार से पश्चिम स्थित को आत्मत्व मन उसको अपने आत्मभाव के हाँ रूप में आप स्वीकार करते हो उसी प्रकार सारा ब्रह्मांड को योगी आत्मभाव में स्वीकार कर देगा पूर्ण अहंता को बनी पूर्ण अहंता को कवल के समान में खा लिया है अपनी शादी की भूत कर लिया हुआ योगी श्रोता है और विश्वम में तथा आत्मत्व समस्त विश्व को ही आत्मपिण मन होता है अर्थात स्व से भिन्न कुछ भी नहीं देखता जैसा स्व से भिन्न रोटी नहीं देखते जब खा के अंदर चला जाता है वो उसी प्रकार से स्व से भिन्न संसार में कुछ भी वो नहीं देखता है ये विशेषता होती है उस विशेष दर्शी का जिसके अंदर निर्दर्श आत्म के की भावना निवृत्त हो जाता है निवृत्त होने का फल क्या है पता विवेक विवेकनिम्नम विवेक निम्नम प्रागारम चित्तम तब जा करके ये क्या हो जाता है विवेकनिम्नम निम्नम विवेक मार्ग संचारी हो जाता है निम्न मे संचार मार्ग संचारण करना जल क्या होता है जल जा दौड़ता है जल का मार्ग संचरण होता है निम्नदेश में और कैवल्य प्राग भारम अवधिभूतम इसके अर्थ और जहां थोड़ा ऊंचा आ जाए वहां जल तक टूट जाता है अवधि बन गया हो उसके अभिमुख और स्थिर रहने लगता है तैवल्य प्रभारम चित्तम तत्व जिज्ञास विशेष दर्शनान वह विशेष दर्शी है उसके मृत जिज्ञासा थी अतए उसने जब तत्वानुभूति कर लिया विशेष दर्शन हो गया उस समय चित्त का स्वरूप क्या होता है उसका मंडल सूत्र में उस समय चित्र विवेक निम्न होता है और कैवल्य प्राग भार होता है अर्थात विवेक रूपे मार्ग में निरंतर चलने वाला प्रवाह करने के सफावर हो जाती है चित्र का उस समय स्वरूप है केवल निरंतर विवेक के अलावा अन्य किसी भी चीज का चिंतन नहीं करता केवल्य प्राग भारम और विवेक ज्ञान निम्नम कैवल्य प्राग्पारम्भ का दर कैवल्य की ओर अभिमुख हो गया और विवेक ज्ञान मार्ग में संचार करने वाला ये सदा बना रहता है सदा चिति तदाइम यद अस्य चित्तम जो इस विवेकदर्शी तत्व जिज्ञासु जो दर्शन करने के व्यक्त किया हुआ है उसका जो चित्त है योगी का जो चित्त है विषय प्राप्त बारम अज्ञान निम्नम आसित जो पहले कैसा था जो इसी साधकता जितता पहले विषय प्राप्त भारत विषय की ओर दौड़ता हुआ रहने के स्वभाव वाला रहा और अज्ञान इसका जो थामने का स्थान था तदस्य अन्य था भवती वही अब इस योगी के अंदर विपरीत हो गया विषय प्राप्त भार जो था अब हो गया कैवल्य प्राप्त भार अज्ञान निम्न था और अब हो गया विवेक ज्ञान निम्न हो गया विवेक ज्ञान की ओर भागता है और वहाँ पर क्या तब पहले अज्ञान की ओर भागता था और विषय वहाँ मिल गया वहीं रुक जाते हुए विषय आनंद में लग जाता था इसे विषय कोाग भारम का विषय प्राग भारम अज्ञान निम्नम आसी अज्ञान रूपे मार्ग में ही संचरण करता हुआ विषयों को प्राप्त करके सुस्थिर होने के प्रयास करता रहा और अब ठीक उसका विपरीत हो गया अब हाँ वो कहाँ पहुँच रहा है कैवल्य प्राप्तारम कैवल्य को प्राप्त करके वही स्थिरता को प्राप्त कर रहा है साथ साथ सदा शेष समय में विवेक ज्ञान निम्नम विवेक चिन्ह ज्ञान जो पुरुष ज्ञान है जो पुरुष प्रत्येक आ जाता है पुरुष ख्याति है वही उसकी ओर बहाने के स्वभाव वाला बन जाता है कहते कि भाई तो एम ए तेषा संस्कार महानोपाया समस्या ये होगी केदार संस्था में भी पूर्ण मोक्ष हुआ नहीं कैवल्य भी नहीं हुआ है पूरा कैवल्य प्राग बारे कैवल्य कैवल्यभिमुख हो गया कवल्य के अभिमुख हुआ है और वेग ज्ञान जन ख्या पुरुष ख्याति के दौर निरंतर लगा हुआ है लेकिन अभी पुरुष स्वर प्रतिष्ठ नहीं हुआ कैल्य प्रतिष्ठ नहीं हुआ है इसलिए क्या होता है बीच बीच में प्रार्भ कर्मवशात प्रारब्ध कर्मवशात दूसरी चीजें भी आती रखती संस्कार त्रेश प्रत्याणी संस्कारेभ्य सच्च दृष मतलब क्या तस्मिन्व विवेक वाहिनी चित्ते विवेक निम्नजो था उसी चित्त के वृत्ति के छिद्र में बीच अंतराल मौका ले लेकर के ये आ जाते दूसरे बीच संसार की बातें तछ देशो संस्कार प्रत्यंतराणी चो कहल्य प्रत्यय था पुरुष प्रत्यय था पुरुष ख्याति थी उसे छोड़ कर घटापटाली ख्याति भी होने लगेगा भाषादार करते देखो प्रत्यय विवेक निम्न से पुरुष अन्यता ख्या मात्र प्रवायण चित्तस्य यद्यपि उस समय योगी का चित्त कहता है प्रत्ये विवेक निम्न हो चुका है विवेक की ओर ही भागता विवेक रूपी मार्ग विवेक ज्ञान रूपी मार्ग में निरंतर संचरण करने के स्वभाव वाला बन रहा है अतव सत्य पुरुष की अन्य मात्र प्रवाह चलता है फिर भी चित्त चित्त के अंदर में भी कच्छित्रेश हो जब जब मौका मिलता है विवेक तो ख्याति के प्रवाह चल रहा है कितने में क्या करे बैठा बैठा विवेक ख्या चल रहा तो चलते चलते लघु संख्या लग गया अब जो उसके दिमाग लघु संख्या में गया अब सोचा भागो भाई निकाला उसको हो गया पीछे चित्र गया और फिर आगे बैठेगा और फिर स्मरण आ गया कुछ और काम की फिर गया ये बीच बीच में परेशानी पैदा करते रहते हैं। रहे थे प्राकृतिक जो है ना आपदा प्राकृतिक आपदा ये इस प्रकृति में विद्यमान आपद है लघुशंका शौच भोजन ये तीन तो महान समस्या ये तीन समस्या निपटता ही नहीं मरने तक शरीर का ऐसी समस्या भगवान ने बना रखा है की आपको जो चौबीस घंटे समाज में रहे तो होता नहीं लघुशंका लग जाती है तो शौच लगते हैं तो भूख लगती है तीन में खो ही जाएगा बाहर आना ही पड़े क्या करो अब बाकी को काट के अलग हो ये तीन को काट के अलग कैसे हो बड़ा कठिन काम नहीं है। तो इसलिए कहते कि देखो जो कि प्राण का है ऐसा अन्य में पोस्टिंग किया है ना। वो जमन अलग था तो सचिव वगैरह में वो हड्डी में था हड्डी केन्द्र होता है ना वो उसमें था पहले प्राण इसलिए मांस खा जाए को भोजन नहीं खा रहे हैं कुछ भी जरूरत नहीं प्राण सुरक्षित जैसे कुछ खाते पीते नहीं तो बैठे रहते बिगड़ गया ना फिर वो आ गया वो, धीरे से हड्डी हड्डी के अंदर जो था वो तो हड्डी से बाहर हो गया प्राण की स्थिति अब ऊपर की मज्जा वगैरह चार जाए कुत्ता उत्ता तब तो वो मरेगा आदमी मांस खत्म हुए कोई चिंता नहीं अब उसके बाद आप वहां पर मैं मांस में आ गया मांस को पैच कर देते थे दवाई डाल देते थे तो ऑपरेशन हो गया ठीक हो गया हाँ ठीक है ना भाई तो कुछ नहीं खाया नहीं तो गया वो तो अन्न तो में ही प्राण है तो इसी ने बड़ा मुसीबत है ना करीब में भगवान विशेष कृपा भी किया है कहते हैं यहाँ तरह तपक्षा तो करने की जरूरत नहीं है ज्यादा वहां जैसे उस समय जैसे करते थे साल बैठो ये करो वो करो नाक दबाओ ये करा वो करा कोई जरूरत नहीं है नाम ही भय केवल हम कह गया बात छुट्टो तो कलयुग में केवल श्रद्धा भक्ति पर नाम ले लिया तो सारा काम हो गया है जो ले कहते नाम लेने ही नहीं देते नहीं है। ना ये न श्रद्धा को टिकने देते हैं न भक्ति को होने देते हैं उसके लिए फिर पीछे जाना पड़ता और काम और काम आसन प्रणाम सब इसलिए करना पड़ जाते हैं ताकि श्रद्धा भक्सा नाम ही निकल जाए है तजा भी कहा इसीलिए उसके बिना तो होता नहीं काम जब तो वो जरूरी हो गया क्योंकि में क्या होता है वो प्रत्यांतराणीका विकसित रूपाणी प्रत्यांतराणी प्रत्याण प्रत्यांत्र क्या है ना समाज के विरोध प्रत्युत्पन्न सच्च दृष्य प्रत्यांतराणी अस्मी की वाह मुम्मई की वाह जाना न जाना कुछ न कुछ आएगा मैं हूं मेरा है मैं जानता हूँ हमको नहीं जानता हूँ कि कुछ न कुछ आ ही जाता है कुत है क्यों ऐसा हो रहा है कल क्षीय मान बीजे व्य पूर्व संस्कार क्या होता हो जो पूर्व संस्कार ना हो अभी थोड़ा नाच करके चले जाते जाते कुछ कर दिखाते जाते जाते ही वो अपना वो असर दिखाए है ना, कई लोग जाते हैं मिलते हैं सब जाते जितते ऐसा तीर छोड़ देंगे वो अगला छटपटाते रह जाए ऐसा शब्द <laughs> बोल देते हैं बड़ा प्रेम से बात होता है सब को जो जाते जाते ऐसा सब तो मिटा देते बस हो तुम्हारे कल्याण चित्र स्वभाव ये संस्कार भी ऐसे संसार के जो संस्कार हैं इनके स्वभाव भी ऐसे है ये मरते मरते दम भी छोड़ते कुछ ना कुछ असर कर दिखाए कृष्ठी मान भी जे प्यार ना छोड़ा हुआ बीज रूपा संस्कार है पुर संस्कार प्यार इन पुर संस्कारों से बीच बीच में व्यवधान भी हो जाता है अच्छे तो महाराज उनका भी मिटा दो खटपट पट, पट जाए ऐसे करो कोई उपाय जल्दी नाश हो ही रहे ना होते हुए तो तुरंत नष्ट हो जाए ऐसे करो उपाय जो कल होना है तो आज ही हो जाए काम ये तो चाहते ना लो जो कल करना है सो आज कर ले जो आज करना है सो अब कर ले जो अब करना है तो अभी कर ले है? तो तुरंत हो उसके क्या रास्ता है हानमेशा क्लेश वधुतम